भारत। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कुछ परसेंटेज जैसे 38 परसेंट डॉक्टर्स अमेरिका में भारतीय हैं, 12 परसेंट साइंटिस्ट अमेरिका में भारतीय हैं, 36 परसेंट नासा में इम्प्लॉइज भारतीय हैं, 34 परसेंट माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज भारतीय अट्ठाईस परसेंट आईबीएम के एम्प्लॉज भारतीय है सतारह इंटेल के एम्प्लॉयज भारतीय है देश का नाम विदेश में रोशन कर रहे इन सभी भारतीय लोगों को देशभगत रेडियो सलाम करता